Oh कि एक बाजस रवा नाम के ऋषि थे उनके पुत्र हैं बाजस रवशा उन्होंने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ किया जिसमें सर्वस्व देव होता है तो उसमें दान देते समय में उनके मन में आया कि ख्याति के लिए ही केवल चाहते थे वास्तव में यज्ञ नहीं करना चाहते थे लौकी कृति चाहते थे तो जो अच्छी अच्छी गाड़ियां थी वो के हिस्सा बंटवारा करके पुत्र के हिस्से कर और जो वृत्त गाय थी अभी तृतीय मंत्र में गायों का शुभ प्रवर्ण करती थी तो उनको ब्राह्मणों को दान के लिए तैयारी कर रहे थे उस समय में उनका जो पुत्र होता है नचिकेता नाम के पुत्र होता है छोटा उम्र है छोटी उम्र का है तो उसके अंतकरण में श्रद्धा आज पैदा हो जाता है आस्थिक वृद्धि आ जाती है कि ये ऐसा दान करने वाले हमारे पिता की क्या दुर्गति नहीं होगी क्या अवश्य दुर्गति होगी तो इसे बचाना चाहिए ऐसा सोच करके पिता के पास जाकर करके पुछा पिताजी मुझे किसको दोगे मैं भी आपके सर्वस्व में मैं भी आता हूँ आपने सर्वस्व राम देने का संकल्प लिया हुआ है पुत्र भी धन है पिता का धन माना जाता है तो मुझे किस रिप्टी निश्चय दोगे एक बार बोला दो बार बोला तीन बार बोला पिताजी ने पहले तो दैन अंदाज कर दी फिर बाद में अति हो गया क्रोधावेश होकर के पिता का अनुराज दे दिया इत्यादि कहां हैं, तो दो नंबर के मंत्र तक हो गया श्रद्धा आदि शोक हमारे ने कहा जब हृदय में अंतकरण एक श्रद्धा आस्तिक बुद्धि पैदा हो गई पिताजी अंत करने लगा रहे हैं वो जब श्रद्धा आ गई तो वो विचार करने लगा ऐसी जो गाय दी है तीर मेरे जा रहे इसका परिणाम क्या होगा विचार विचारधारा यही है आगे माम पीतोद का जगद त्रीला दूध दोहा्रिया मंदा नाम देवलो का स्थान सच्ची ता त जग्धक्रीड़ा दुग्धोहार निरिंद्रिया आनंद नाम के लोकास्ता सारदीदा गाव जिन गायों ने जो जल जितना जीवन भर के जल की हथ ले लिया है पीतम उदकम या भी वो भी का गाव पीटोर कहा भौगी समझ कर रहा पी लिया है जल जिन आगे जल पीने के सामर्थ्य नहीं उन्हें है अत्यंत पृत्यकारी है पीटोर कहा गाव जिन्होंने जल पी लिया है जिंदगी में जो जल पीना था पी चुके ऐसी कार्य दूसरा विशेषण कार्यों का है जो यज्ञ मंड रिक्त जो भी दक्षा देने के लाई जा रही थी गाड़ी चंद त्रीण चढ़ानी त्रिणानी खा लिया है घासों को जिन्होंने आगे घास खाने के सामर्थ्य नहीं कर सारे दात गिर चुके हैं बहुबी समाज जगधा शब्द जो बनता है धातु से निष्ठा करके बनता है भक्षण कर लिया क्या त्रीड़ा त्रीढ़ को खा है माने जब निष्ठा प्रत्यय करेंगे आप तीट प्रत्यय होता है तो अधोज व्यप्ति किति ऐसे सूत्र है अर्धातु को जगधा आदेश होता है अब लेप प्रत्यय पदे हो अथवा कि प्रत्यय पर होने किम हो क हो क्वा हो, हो तो ऐसी स्थिति में ये लेप हो ऐसी स्थिति में इसका ये हो जाता है जबरा हर्ष होता है तो जगद जाना खाली आए कहा ऐसे डालिया है उसी प्रकार दुबला दोहा दुबला दोहा मैंने छिरा छोड़ आगरा ऐसा हस दोहा था दुहा जाता है जिसको दूध को दोहा दोहा हुआ है डूब लिया है दूध जिन गायियों से गायों का दूध निकाल लिया गया आगे दूध गति किसान ऐसी गालियां हैं और निरन्द्रिया इंद्रिय रहित थे आगे बछरा देने की संभावना नहीं है जनरता इंद्रियानी आसाम जिन गायों का इंद्रिय निकल गए इंद्रिय हलने और अपने प्रजन शक्ति नहीं है आगे बच्चे देने की संताओं उत्पादन किसान ऐसी गाड़ियां हैं है। तो ये चार विशेषण हो गया गायों ऐसे गायों को जो देता है अनदा नाम तेलोक गा ता ताहा ददत ऐसे गायों को देने वाला ददतत सत्र है तत् अर्थन शक्ति है उस गायों को देने वाला व्यक्ति ते तेलोका वो लोक कौन आनंदा नाम जिसका नाम अनदा है न विद्यते आनंदो यस्वीन लोके तेलो का आनंदा ऐसा है सुखरित जो कहना नारकीय रंग में जाएंगे ये अर्थ है ताम सगछ ताम लोक सगछ कौन जाता है ताद कौन गायों वो देने वाला व्यक्ति उन लोगों को प्राप्त होगा जिसमें सुख मां के सामने नहीं है हहाकार है दुखी दुख ऐसे लोगों को जाता है ये अर्थ होता है भाष्य देखिए प्रथम विधि उच्च पूर्व मंत्र से संबंध जोड़ रहे हैं श्रद्धा अद्वेश सुअम्य ऐसा था तो जब नैतिकता के अंतकर्म एक श्रद्धा से पूड़ित हो जाती है पिता के कारनामे को देखकर तो उसको विचार करें आस्तिक बुद्धि आ गई तो विचार कर लगे वो धर्म देखता है अगर उसे डरता है जब आस्तिक बुद्धि व्यक्ति के साथ अंतकरण पीड़ित हो जाए तो अगर उसे डरता है उसको धर्म देखता है नैतिकता देखा प्रथम युद्ध है तो क्या उसने विचार किया सो अमान्यता का यहां जोड़ने के लिए प्रथम उचित है युद्ध है कैसे विचार किया कहा ये विचार किया पीतो दखा जल नेत्र को दोहां आदि ऐसे ऐसे गाय हैं जिन्होंने जल पी लिया है घास खा लिया है दूध जिनका निकाल चुके हैं अब दूध देने वाली नहीं है जिनका प्रजनन शक्ति नहीं है आगे बच्चे देने के सामर्थ्य नहीं है ऐसे गायों को देने वाला दाता कहा जाएगा अनंदा नाम के लोग, जाएगा। जाएगा। जाएगा। लोग नहीं जाएगा जहां सुख रहित लोग हैं ऐसा ये विचार किया ये कहा दक्षिणा था डाव दक्षिणा के लिए लाए गए जो गाय है, तो हैं उनका विशेषण लगाए जाता है, वो गायों को अलग किया जाता है नजिकता के लिए रखे हुए गाय अलग है दक्षिणाधार दक्षिणा प्रयोजन ऐसा अंत है दक्षिणा था ऐसा है अर्थम प्रयोजन जिन गायों का प्रयोजन क्या है दक्षिणा देना है उनका ऐसे गायों का विशेष विशेष किए जाते हैं पृथक किए जाते हैं कैसा तो पीपम उदम ऐसा है पी लिया है जल जिन्होंने ऐसा पीतम उपम यह भी बहुमुरी समाज है समानाधिकरण बहुबुरी है जिन्होंने जल पी लिया है ऐसी गाड़ियां हमारे आगे पानी पीने के सहमत है पीतों लगा उन गाड़ियों को पीतों लगाता जगधम माने भक्ष्यतम श्रीणम या भी यह भी बहुमुरी समास है क्योंकि भक्ष्य धापु जक्ष जगधम माने भक्षितम और धातु का जो अर्थ होता है मक्सद आत होता है परियाला चल दिया है खाल है तीन घास जिन्होंने जिन गाड़ियों ने पास जड़कर क्रीडा अगर दुग कर दोहा था, था। दुगरो, दुगरो दो हो छिरा खो हो दोहर माना छिरा ख जिसको दुहा जाता है उसको दोहा कहा दो पचकर पता है दोहा निकाल दिया है आगे दूध नहीं मिलने वाले हैं ऐसे क्या या जिनका ऐसा दूध निकाल दिया गया दूध ऐसे कार्यक्रम दूध वो कहा और निरिंद्रिया में निर्गतानी इंद्रिया यासाम ऐसा अर्थ करना जिनके याज्ञ पंचमीकरण जिन्होंने जिनसे इंद्रिया निकल गई है माने अब प्रजन से प्रजनन में समर्थन नहीं आए प्रजन समर्थक प्रजन समर्थन कर रहे हैं मैंने बच्चे देने के जो समर्थन होंगे उनको प्रजनन समर्थ। नहीं होगा तो अप्रजन समर्था ऐसी गाय जीर्ण वृत्त है गाय सब जीर्णा निष्फलाग ऐसे गाय देने से कोई फल मिलने वाला मिल निर्गतानी, फलानी अथवा निर्गतम फलों यासाम या, कर ऐसा होगा मारे निष्फला फल रही गायी है ना फल है नहीं ऐसे गायी देने से क्या फल मिलेगा तो नव यात्रा होगी अच्छे काम के लिए दे दिया जाएगा ऐसा देने से ऐसा होगा एवं भूतागा इस प्रकार के जो विशेष चार विशेषण लगा हुआ है जिन दाइयों के ऊपर ऐसे गायों को कहा दिव्य रोवचन ऐसे गायों को उस ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा उद्या प्रदत्त दक्षिणा बुद्धि से देने वाला जो करता होगा नरक मन प्रयत्क आनंदा आनंद का अनानंदा अशुखा जिसमें आनंद का नाम निशान नहीं है जहां पर हाहा तो वह हो जाता है रोड वाली नरक यापना करेगा अनानंदा असुखा नाम जिनका नाम है अशुभ नाम दे दिया नरक यापन करना होगा इत्य ये जो ऐसा लोग नरक हैं ते लोग उन लोगों ऐसे जो लोग हैं जिसमें सुख का मां नाम निशाना उन लोगों को लोग रहा काम स गान काम गठी पान लोगी उन लोग जाता है ऐसा मन में विचार आया जो तो उसक्रद्धा आप प्रविष्ट हो जाते तो ऐसे विचार आ जाता ठीक है ये हम अर्थ कर रहे हैं ऐसा मन नहीं हुआ ठीक है पीतम उदकम प्रागेवा न उत्तरकालम पान शत्रि पर अस्तित करता था ये पीता पीतोदका तो का अर्थ नहीं ये पानी पिला के लागे रखा हो ऐसा नहीं घास खिला के रखा हो ऐसा नहीं ऐसा अर्थ करना पीतम उदकम माने प्रागेवा पहले पी लिया जल जिन्होंने न उत्तरकाल आगे पीने नहीं है ऐसा अर्थ नहीं कि घास खिला दिया सब कुछ करके ला दान में दिया जा रहा है मत समझना उदगनम प्रागे पैलि जल्बी अजीव में न उत्तरकालम पान श्रेटस्ती दीने की शक्ति की संधि दूर सर की शक्ति ऐसी एक श्रद्धा है है आगे मंत्र सहोवाच अतिर अतःमा दाश्यसी द्वितृती तथा माम सह नचेता जिसके आइष्ट शाला है ऐसे जो कहता है उबाल पिता उबाच पिता को कहा पिता के पास जाकर के रचिकेता ने कहा क्या कहा ततः कस्मय मान दास्य सीधी ताटा बोलने में नहीं आया अति छोटा है ताटा बोलना चाहे पिता के लिए संबोधन होता है तो तत बोलता है टोटला टोटली बाणी में है उच्चारण ठीक नहीं ऐसी छोटी अवस्था में है ततः मान कस्मय दास्य मुझको किस ऋप तो के विशेष प्राप्त हो गए नहीं तो आपके संपत्ति में हूँ आप विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं सर्वस्व डाउन देना है सर्वस्व में नहीं आता हूं तो मुझे किस ऋपु विशेष प्राप्त दोगे, ऐसा पूछा पिताजी चुप रहे फिर द्वितीय दूसरी बार यही पूछा द्वितीय फिर भी चुप रहे फिर तृतीय जब तृतीय कहा तब त्रुद्ध हो गए पिताजी त्रुद्ध होकर बोल आवेश महाकर बोल रहे उसने निशिदता को कहा पिताजी ने कहा क्या कहा वृतदेय ददा दूंगी तुझे मैं मृत्यु को दे दूंगा मैं आक्रोश में वास्तव में नहीं मृत्यु को देने की इच्छा नहीं होती बाद में पश्चात करते हम काफ करते हैं जब बार बार बोल रहा है तो क्रोध ने आगे आग्रह कहा वृत्यु ददा हूँ नहीं कैसा कहा तुझे मैं मृत्यु के लिए देता हूँ मृत्यु दादी को बोला विषय दिया तदेवं प्रतु संपत्ति निमित्तम पितुर अनिष्टम फलम हो नचिकेता के मन में जो श्रद्धा आ गई तो नचिकेता पिता के पास जाकर के खुश में जाती हों प्रतु संपत्ति निमित्तम प्रतुअसंपत्ति निमित्तम एक की असमाप्ति ठीक नहीं हुई एक ठीक नहीं है प्रतु के असंपत्ति निमित्त जो पिता के अनिष्ट होने वाला है पिता को सूर्य जाने की अपेक्षा नर जाना पड़ेगा क्रत कृतुम याद है कि के जो विश्वविद्यालय का विद्यापत्ति संपादन नहीं हो पा रहा है मैं संपत्ति और संपत्ति असंपत्ति, असंपत्ति के विरुद्ध कारण पितुर अनिष्टम फलम पिता को होने वाला जो अनिष्ट फल है ऐसी गाड़ी जैसे अनिष्ट फल होगा माया पुत्रेण पुत्र सता हमेशा पुत्र हूं कुपुत्र नहीं होना सता पुत्र सता विश्लेषण लगा है सब पुत्र द्वारा निवारणीयम ऐसे अनिष्ट फल को निवारण करना चाहिए अनिष्टम फलम निवारणीयम क्योंकि तो सब पुत्र हो तो पिता गलत कर रहे तो उस फल उस होने वाली दुर्घटना को बचाना चाहिए या सोच तो करके आत्मा प्रदान है ना भी अपने बलिदान देकर भी किसको बचाना चाहिए आत्मा माने शरीर प्रदान करके भी करना चाहिए बुद्धि बन गई में जगह रहे हैं आत्मा है ना भी आत्मा हमारे शरीर ध्यान अपने शरीर दे करके भी बचाना चाहिए ऐसी बुद्धि होती आत्मसंवाद आत्म प्रधान है आप ही क्रतु संपत्ति कृत्वा अपने शरीर को देकर भी दे, भले देकर भी दे, एक एम के करके एक अनिष्ट फल से बचाना चाहिए ये सोच करके निभा रहे एवं पूर्व ऐसा पन्न कर रहे ये महत्वा ऐसा मानकर पिता को भगवानियां नजगेता अपने पिता के पास जाता है छोटा बच्चा है बालक है जाकर के सह होगा सभी तरह उस नजगेता ने पिताजी से कहा पिता को कहा क्या कहा हे तत संबोधन है तथा तथा कहा था राषिकार ने कहा बना दिया हे तत हे तात प्रश्न ऋतु विशेष आया दक्षिणार्थम मामदास शशि प्रयत्शी तक किस ऋतु विशेष को विशेष के लिए दक्षिणा के लिए मामदार शशि मेरे को देंगे आप मुझे कहोगे कि किसको दोगे कि मैं भी तो आपके धन में हूं सर्वस्व धन करने जा रहे हैं उसको ख्याल था कि पिता को शायद वश आ जाए वो अच्छी गाड़ियां दान में दे रहे ये था किंतु पिताजी वो होश में नहीं आया तो दीदी प्रयत्सी टिस्पद जिसको गए आप ऐसा कहा एक नंबर की टिप्पणी है भविष्य तो वर्तमान सांित्व शोचए जाचे प्रयत्सी भी काश्यसी पद का अर्थ प्रयक्षसी समझना चाहिए ऐसा कहें ठीक है प्रयत्सी दास्यसी का आता है ऐसा समझदारी करते क्योंकि दास्यसी लिप्ट लगा है और प्रयत्शी लप लग लगा है क्योंकि ये होता है वर्तमान साम्री पे वर्तमान बाबा ऐसा सूत्र है वर्तमान के समय भूत वर्तमान के समय भविष्य दोनों में वर्तमान का प्रयोग कर दिया जाता है तो दास्यसी अभी अभी किसको देना है जैसे गायों को दिया जा रहा है दक्ष मुझे भी तो देना है तो अभी अभी वही कारण वर्तमान में प्रयोग है दास्यशी के स्थान पर ऐसा तो ददाशी ऐसा प्रयोग करना चाहिए ठीक है वर्तमान सांते वर्तमान वर्ग ऐसा सूत्र है व्याकरण में वर्तमान के समय भूत वर्तमान के समय भविष्य दोनों में वर्तमान प्रत्यय विकल्प से होता है भूत भविष्यत भी होगा अपने स्थान पर होगा कि वर्तमान प्रत्यय होता है ऐसा समझना लेता एवं गुप्ते न पिप्रा उपेक्षा मानव इस प्रकार से कहा गया जो पिता है गुप्ते न पिप्रा नजीका भार बोल रहा क्या बोल रहा है कस्मय माम का ऐसा पूछ रहा है मेरे को किस रीत से सुझोगे एवं उपते पित्रा ति, इस प्रकार पुत्र के द्वारा कहा गया जो पिता है पित्रा उपेक्षा बाण पिता ने उपेक्षा कर दिया सुना न सुना कर दिया उसके वाणी को ऐसे करने पर भी द्वितीयम तृतीयम वही बात है दूसरे बार में वही बोला तत तस्मय माम का शशि तत कस्मय माता शशि ऐसे बोलता रहा द्वितीय तृतीय महत्व दूसरी बार तीसरी बार भी ऐसे बोला कसमय मानदार शशि कसमय मानदार शशि जी ऐसे भी होता उसका यही था कि पिता के होश पिता को होश आ गया है और जो तो अच्छी गाय मेरे नाम पर रखे मैं ही, कोई का मैं तो वो नहीं मेरे को दान कर रहे तो गाय को क्यों रहें वो तो मेरे नाम पर रह, रह रहा है ना ये सोच था किन्तु तो तो पिता को होश नहीं है क्यों तो लोभाकृष्ठ थे वो ख्याति चाहते थे दान देना नहीं चाहते थे लोभाकृष्ठ व्यक्ति को होश नहीं आता कसमै बांधाशिषी कस्मै नशिषी से बार बार बोलता रहा जब बोला तो उसके बाद पिताजी के अंतकरण में क्रोध पैदा हो गया ऐसा होता है नारायण कुमार स्वभाव है कि बालक का स्वभाव तो नहीं है बड़े ज्ञानी बनकर भी पूछ रहा बार बार ज्ञानी बनकर दूसरा है बालक का स्वभाव नहीं बालक ऐसा नहीं बोलता ठीक नहीं ऐसा लगा नारायण कुमार स्वभाव ये बच्चे का स्वभाव नहीं होता ऐसा यदि क्रुद्ध सं पिता क्रोधित होते हुए कहा आक्रोश में आकर पिता वास्तव्य नहीं चाहते थे वृतवे भैस्वता मृत्यु के लिए मृत्यु वाले भैवस्व जोशवान के पुत्र है यमराज इसलिए भैस्वत कहा जाता है भैस्वता आदेश कर दिया है यहाँ तो आया तो आदेश कर दिया कौन तो तुम्हें तुझे मैं मृत्यु को दे देता हूं आक्रोश में कहा हूं क्योंकि मृत्यु को दे रहा कोई विश्वजीत याद में दक्षिणा देना कोई मतलब ही नहीं होता मृत्यु को देना है जो बुलाए हुए ब्राह्मण है उनको देना होता दक्षिणा न कि मृत्यु की कोई दक्षिणा दिया, को दिया जाए ऐसा तो भाई नहीं जरूर तो आक्रोश में जाए यह स्थिति है ये बातें करेंगे आगे मंत्र है इतने बोलने के बाद में नचिकेता सोचने लगते हैं सोच में पड़ जाते हैं कि पिता ने जो कहा आक्रोश में कहा है वास्तव में नहीं वास्तविकता नहीं है फिर भी पिता के द्वारा जो बाणी निकल गई है उसको पूरा करना पुत्र के लिए कर्तव्य बनता है तो पिता को समझाने लगे मुझे भेज दो आपने बोला भेज जिसको दिया जाए वहां बिल्कुल बोलने लगते ये कहना चाहते हैं प्रथमो बहुनाथ कर्तव्यं कर्तव्य जन्मयाच्य बहु तो ना नाम ये भी प्रथमा बहुतों में मैं, मैं प्रथम वृत्ति से चला हूँ शिष्यों में हो चाहे पुत्रों में हो बहुतों बहुत जब विचार करते हैं मैं प्रथम वृत्ति में सबसे मुख्य वृत्ति में चला हूँ और बहु नाम ये भी मध्यमा और बहुतों में ऐसा भी रहा मैं प्रथम वृत्ति नहीं हो पाया तो मध्यम वृत्ति में रहा हूँ क्यों तो कभी भी मैंने नहीं किया पिता आदि ने गुरु आदि ने कुछ कहा हो और मैंने नहीं किया हो ऐसा नहीं मैंने यहाँ भाष्य आदि में देखा कि बिना कहे उनके माने इच्छा के अनुसार काम करने वाला होता है प्रथम वृत्ति वाला और कहने पर जो करे वो मध्यम वृत्ति कहने पर भी न करे वो अधिक तो अदम वृत्ति का तो मैं कभी बना नहीं अभिक्रोह में तो मैं प्रथम वृत्ति में रहा मान इच्छा के आधार पर भी काम करता रहा और कुछ ऐसी स्थिति भी बनी मध्यम वृत्ति भी मुझे पड़ी पड़े कहा बहुराम ये मी गच्छागतो धातु ये मी एता यंतीता ये भी उत्तर कुछ वो बहुत में मैं, मैं प्रथम वृत्ति में चलता हूं यात्रा है और बहुराम ये भी मध्यम और ये भी में तो मैं मध्यम वृत्ति में चलता हूं मध्यम हो बहु तो मैं किम शुरू की अवश्य कर यमश्य कर्तव्य के उस देश में पिता यमराज को देकर के क्या, करना क्या सिद्ध करना चाहते हैं क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं आज मैं तुझे मृत्यु देखो राम जैसे बोल दिया है पिताजी ने तो मृत्यु को देना है इस बात की बात यही होता है तो मृत्यु को लेकर कौन सा कर्तव्य सिद्ध करना चाहते हैं कौन सा कार्य पूरा करना चाहते हैं यम आया के जो अब को आज देकर के पिताजी तरफ पूरा करना चाहते हैं क्या बात है ऐसे विचार करते हैं और निश्चय कर देता कि जरूर ये आक्रोश में बोला हुआ है वास्तव में नहीं कहे राशि से पता लग जाएगा आपको राष्ट्र देखिए सवं उक्त पुत्र एकांति परिवेन सकार जब मृत्यु त्वार दराबी की बोल दिया था पिताजी ने इस प्रकार से पिता के द्वारा कहा गया पुत्र कर्मणी प्रयोग है पिता उक्त पुत्र पिता ने जो कह दिया पुत्र को वृत्तवेद् नीति ऐसा पूर्व एकांत परिदेवयांशा एकांत में जाकर के विचार करने लगे कहता विचार करते हैं क्या विचार करते हैं कथा नीति कैसे विचार करते हैं मेरे अनुताप पूर्वक पश्चातपूर्वक विचार पुर करते हैं पिताजी ने कैसे बोला है एक बात फिर भी पिताजी आगे पालन करना तो मेरा कर्तव्य होता है ये विश्वसन आगे परिदेवयांशार अनुताप करते हैं प्रथम ये उच्चते कैसे अनुताप किया तो कहते हैं क्योंकि बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम बा बहुत सारे शिष्यों में हो चाहे पुत्रों में हो माना तो माता पिता के आज्ञा हो चाहे गुरुओं का आज्ञा हो ये तो होगा आज्ञा देने वाले दो ही होते हैं तो बहुनाम बहुत सारे शिष्यों में अथवा पुत्रों में बा अथवा दो में से कोई एक में ये भी गच्छा प्रथम आसन मुख्यया शिष्या ये भी मानी गी चलता हूं प्रथम हाँ, प्रथमाशन मुख्य या शिष्य है मुख्य वृत्ति से चलता हूं मुख्य वृत्ति क्या है अगर में बताएंगे मुख्य वृत्ति क्या है मध्यम वृत्ति क्या है अधम वृत्ति क्या है वो बताएंगे टीकाकार बताएंगे शिष्य आदि व्यक्ति आगे वास्तव में शिष्य का लक्षण होना चाहिए गुरु के अथवा माता पिता के पुत्र का या शिष्य का लक्षण होना चाहिए उनकी इच्छा के काम करना चाहिए उनको बोलने का अवसर न दिया नहीं रहना चाहिए यह है मुख्य वृत्ति और ग्रहण पर करे वो है मध्यम वृत्ति और कहा पर भी नगरे पर एक उच्चते कहा जाता है बहूना शिष्याण पुत्राण मई बा प्रथम संघ मुख्य शिष्यावृत्तिया शिष्यावृत्त से चलता है मध्यमा चाहूना मध्यमो मध्यमयावृत्म मध्यम शिष्य मध्यम पुत्र को देखते हैं उस मैं मध्यम वृत्ति से चला न अबया पदार्थी कभी अगम वृत्ति से तो कभी भी नहीं चला गुरुजनों ने कुछ कहा हो माता पिता ने कुछ कहा हो और मैंने नकार कर दिया नहीं किया हो ऐसा तो नहीं है कभी तब तो एवं विशिष्ट गुणवती ऐसे विशिष्ट गुण वाला मैं पुत्र माउ ऐसे पुत्र हूं मैं कभी उत्तम वृत्ति में चला हूं कभी मध्यम वृत्ति में अगम वृत्ति वाला मैंने प्रयोग किया और पिता इतने आक्रोशित होकर के बोलते हैं मृत्यु को देना बहुत बड़ी बात है अन्य किसी को बोलते थे और बात है मृत्यु को देना मारको तम एवं विशिष्टम विशिष्ट मूलमी पुत्रम, ऐसे जो विशिष्ट गुण है यानी मध्य प्रति अथम उत्तम वृत्ति अपनाने वाला पुत्र हूँ ऐसे पुत्र बुजे मृत्यवेद्वा ददाउन पिता पिता ने यह शब्द बोलिया क्वा मृत्यव दवामी बुजे में मृत्यु को देता हूँ ऐसे तो कह सो पिता कि ये बोला चाली क्या करना चाहते हैं पिता किम कि श्रुति अवश्य कर्तव्य मया मैं करिष्यति क्या कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं पिताजी मया प्रत्यय मेरे मुझे दे करके अच्छा उपसर्ग क सूत्र है उत्संग धातु को क आदेश तो होता है अजंत उपसर्ग से करे जाने पर प्रत्यय प्रदत्तन ऐसा होता है जहां प्रदत्त्यन बोलता था वहां पर प्रत्यय न अब अव्यव्य होता है अविरत्तम सुदत्तम चादी करने आता है प्रदत्तम चादी करने वो बनता है कि विकंत के हिसाब से बनेगा प्रत्येक ऐसा बनता है जो है प्रधान के द्वारा ये बोला जा है मेरे प्रधान के माध्यम से किमसित एवश्य कर्तव्य क्या कर सकते हैं माने ये किमसित जो है ना तर्क में है क्या करना चाहते हैं अथ कुछ भी नहीं है जिस प्रयोजन ये कहा हुआ ये सोचना चाहते हैं यद कर्तव्य माध्यम आज कर्तव्य जो बना बनता है वो क्या करना चाहते हैं यमराज को पुत्र देने का तो कोई नियम नहीं है ब्राह्मणों को देने का है पुत्र देने का वहां भी नहीं है गाड़िया भी देने का है एक तो पुत्र दान करना उसमें भी यमराज भी लेकर आये सब का भी ग्रह नहीं है यह क्या सिद्ध करना चाहते हैं यमराज के कार्य को पिता भी यही सोचता है न्यूनम प्रयोजन आपेक्षित क्रोध अवसार पिता अवश्य ही न्यूनम मान अवश्य अवश्य ही प्रयोजन अपेक्षा ही न कोई प्रयोजन उद्देश्य लिए बिना ही प्रयोजन के अपेक्षा किए बिना ही पिताजी ने ये कह दिया क्रोध अवसाद उगतवान क्रोध के बल पर मैं बार बार भीड़ होता रहा बार बार पूछता रहा कसम ही मामदा शिशी थी कसम मामदा शिशु थी रहा इसी के फल फलस्वरूप हुआ है प्रयोजन को देखे बिना ही विचार किए बिना ही पिताजी ने क्रोध अवसाद भक्तवान पिताजी ने ऐसा क्रोधवश कहा है ऐसा सोचते हैं फिर भी मुझे उसको पालन करना चाहिए बुद्धि हो जाती है आस्थिक बुद्धि जो भरी हुई है नदी के जानता करना करण में यही कहना है ठीक है यथावसर गुरु और इष्टों की आपको शुष्क सवैन प्रवृत्ति मुख्या हम कहते जिस अवस्था में गुरु जी के लिए इष्ट होगा जैसे नहाने का समय तो जल इष्ट होगा भूख के समय तो भोजन इष्ट होगा इत्यादि क्या अवसर हम जैसे अवसर समझ आता है गुरु और इष्टम के आत्पर गुरु के लिए क्या इष्टा है वो तो जान करके सुश्रूषण सेवा कर रहे हैं प्रवृत्ति मुख्या सुश्रूषण में मानी सेवा में प्रवृत्ति मुख्या प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति मुख्य वृत्ति कहा कही जाती है सेवा में जो प्रवृत्ति हो रही है इच्छा के आधार पर वो है मुख्य प्रवृत्ति आज्ञा वशे में और गुरु या पिता माता आज्ञा तब करता हो कोई शिष्य या पुत्र वो मध्यम वृत्ति मानी जाती है तद अपरिपाल अलना तो गुरु बोले अथवा माता पिता बोले और उसको नहीं सुनना उल्टा जवाब दे रहे देना यह अलंबृति है मैं करते हैं यह कर्तव्य अदय अवश्य करिष्यति मेरे को प्रदान करके ये पिताजी यमराज का कर जो कर्तव्य आश्र करना चाहते हैं तथ वो कर्तव्य क्या है क्या कर्तव्य हो सकता है कबकिंग कर्तव्य में क्या कर्तव्य हो सकता था मेरे को क्या करके नाशित विधाना भाव कोई कर्तव्य तो नहीं था क्यों क्या मैं पुत्रदान करने का विधान नहीं है दिल में लिखा नहीं कि पुत्रदान कर रहे हैं और यहाँ यज्ञ चल रहा है और बोले पट्टे ने विधान बोल दिया है कथम उत्तर ही उतवा फिर कैसे बोला होगा पिता ने ये शब्द कहते हैं नूनम प्रयोजन आरक्षा पिता एक अवश्य ही बल पर प्रयोजन देखे बिना ही पिता निर्भित दिया ऐसा मन में आ गया आर्य मन में ऐसा टिप्पणी अद क्योंकि प्रयोजन निष्पत्र अद्यतन मनुष्य अद्य क्यो सत्याये जो मंत्र में भी है नया अद्यति भाष्य में भी है अद्यतन विषय का आज करने वाले हैं ये देख रहे तो निकट भविष्य है ये कहना चाहते हैं कि प्रयोजन निष्पत्ति जो प्रयोजन है क्या उसके अद्यतन भविष्य प्रयोजन निष्पत्ति अव्य भी होना है अद्यतन भविष्य है प्रयोजन से प्राकसम सूचे ये जो अद्यतन भविष्यत्व है पहले वहां सिद्ध करता है जो तो अव्य भी मुझे देख दे क्या करना चाहते हैं इसका होता है ये माँ शीत ऐसा अर्थ जा हो जाता है क्या प्रयोजन रहा होगा क्यों क्या प्रयोजन होगा नहीं क्या प्रयोजन रहा होगा भूतकाल अर्थ आ जाता है यह अर्थ द्वितीय टिप्पणी में कहते हैं दूसरे नंबर में विधानावान क्योंकि मेरे को देकर के, के कोई एक क्या संपादन करना कोई तो विधान तो है नहीं एक तो पुत्रलाम देना कोई विधान तो है नहीं विधाना भावाधन है न ही अग्नि आदि पर हिर जैसे अग्नि आदि के आपके हवी दिया जाता है ठीक है और दक्षिणा प्रदान होता है ऋतु आदि के लिए दक्षिणा दिया जाता है एक देवताओं के लिए हबी प्रदान होगा और ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा प्रदान होता है इस प्रकार यह आय और पुत्र प्रधान याग में जो विधि यमराज के लिए पुत्र देना ऐसा विधान नहीं है ये सोचते ना सती सती विधान प्रयोजन भूलिए अगर विराम होने पर क्या वैवी हो तो प्रयोजन देखना पड़ेगा किस लिए देना है तो प्रयोजन कुछ नहीं है तो दिन आप प्रयोजन के क्रोध के बल पर कह दिया पिता ने ऐसा आ गया माने फिर भी पिता की है मुझे पालन करना होगा ऐसा सोचते हैं और पिता के पास जाकर के बोलने लगते हैं भाष्य है तक भाष्य है तथापि यद्यपि क्रोधवशादी बोला होगा पूर्वक्षार संबंध बढ़ाए यद्यपि क्रोध वसाद उक्तवान पिता क्रोध के बल पर ही बोला है प्रवेदन न देखकर ही बोला है कहा कि फिर भी तत्पितुर बचो वृषा महाभूत और पिता के जो वचन है कुछ तो झूठा न जाए जो बोलिया बोलिया बोल बोला था तो आप त्रिवेद तरह ये जो शब्द है तत्पितुर बचो वृषा महाभूत झूठा हो जाए झूठी न हो जाए पाणी भूत पिता की बाणी झूठी न हो जाए इसके देखते हुए मत्वा ऐसा मानकर परिदेवना पूर्वों को आ पीताराम स्व काम वो भी दुखी होकर के पिता के पास जाता है कहता है और पिता भी कैसे है पीताराम स्व का अभिष्ठ के मैया उनमें अनुताप उनको भी हो रहा है पश्चाताप हो रहा पिता को मैं क्या बोल दिया पुत्र आवेश न करके तो द्वारा में क्या बोल दिया ऐसा करके बोलने लगे पुत्र भी हरिदेवना पूर्वक है दुखी होकर कह हुआ है और पिता भी दुखी है दोनों स्थिति ऐसी है फिर समझाने लगे कहते हैं मंत्र है पूर्वे पूर्वे तथा तथा परे तो जा, जा, जा, परे पुनः च्य <clearsorm> <reward> इस मंत्र में ये तात्पर्य है पिताजी मुझे आप कम लोग भेज देज़ दीजिए नसीकता पहले यहां कहना है को समझाते हैं और प्रतिज्ञा करने के बाद में आज तक जितने भी लोग हुए हैं तो हमारे पूर्वज जितने भी रहे पिता पिता महादेव प्रतिज्ञा करने के बाद में झूठी प्रतिज्ञा कभी की नहीं उसको पूरी की गई या तो आप प्रतिज्ञा मत कीजिए या उसका पूर्ण रूप से पालन हमारे पूर्वजों में ऐसा नहीं हुआ अनुपक्ष यथापुर पूर्वजों को आप देखिए पूर्व की तरफ देखिए आपके पिताजी हैं पिता है आदि आदि को देखिए उन्होंने कभी भी झूठी प्रतिज्ञा नहीं की है किसी को डूंग के नहीं दिया हो ऐसी बात नहीं आपने कहा देने को बोला तो देना होगा अनुपछय आप पूर्वजों को देखिए एक तरफ और प्रतिपक्ष तथा पर और वर्तमान में जो सत्पुरुष है उनके आचरण को आप देखिए कभी भी सत्पुरुष जो सज्जन जो होते हैं प्रतिज्ञा करके झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते पे कभी -कर प्रतिज्ञा करके काल देते हो नहीं देते ऐसा नहीं होता वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं जिनको भी एक गिर तरफ भी देखिए आप फिर तो अपने पूर्वजों की तरफ देखिए और एक वर्तमान सज्जल पुरुष के तरफ आप देखिए और इधर शरीर की स्थिति देखते हैं तो क्या होता है शस्य विवर वर्ग्य प्रत्यय जैसे धान आदि पक जाते खेती पक्ती है एक समय पर खेती पर जाती है वैसे बढ़ते बने शरीर मरने वाला शरीर भी पक जाता है नष्ट हो जाता है खेती पक गई तो गिर गए सब बिखर गए और कालांतर में फिर कोई धान फिर आ जाते हैं खेत से फिर पैदा हो जाते हैं इसी प्रकार जो बढ़ते हैं आगे जाकर है के पैदा हो जाते हैं ये खेती के समान है मरत्यों का मनुष्य का शरीर खेती का समान है नष्ट होना फिर आ जा नष्ट होना फिर आ जा जा मृत्यु प्रभोधन मृत्यु गीता ने कहा है सस्यम विवर मर्त्या पर्चर्य मृत्यार सस्यम रिवर परचल जैसे सादृश से लेकर के दृष्टांत देर हुआ जैसे घास पड़ जाता है खेती आदि पड़ जाते हैं गल जाते हैं गिर जाते हैं फिर कालांतर में फिर आ जाता है सस्य रूप आ जाए फिर पुनः कोई खेती आदि के समान दोबारा तीसरे साल की खेती नष्ट हो गई फिर अभी दोबारा खेती आ गई ऐसे होता है शरीर का भी ऐसे होता है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि दो तो अपनी प्रतिक्रिया को पूरा करना व्यक्ति जरूरी उदर है एक पिता से कहते हैं भाष्य देखिए अनुपक्ष आलोचया दृष्टिधातु है ना अब आप विचार कीजिए पूर्व की तरफ दृष्टि डालिए अनुपक्ष आलोचया निभाया कोई सभी धातु की अपन है आप देखिए अनुमान क्रमेण देखिए अनुपात क्रमेण अनुपक्ष में क्रम से आप देखिए पिता को देखिए प्रपितामा को देखिए पितामा को देखिए पूर्व को देखिए आप क्रम से देखिए कोई भी झूठ बोला हो ऐसे नहीं मिला झूठी प्रतिज्ञा किसी ने ऐसी आपकी पूर्वज्ञा कोई नहीं मिला आगे दश्मेरा बोलिए यदा ये नकार यदा मैंने जिस प्रकार से वृत्ता पूर्व अतिक्रांत पूर्व जो बीत गए हैं जो लोग आपके पूर्वज पितृ पिता महारे आपके पिता है चाहे पिता महानी जितने भी हैं पूर्वज जो चले गए तब आपके आपके पिता महाजी जितने भी थे तान दृष्टि तेषा वृत्तम आस्तातु अरश्य उनको देख करके आप उनके तरफ दृष्टि डालिए पिता आदि की दृष्टि तरफ दृष्टि डालिए और उनको देख करके उन्होंने कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं की है उस तरफ देख कर तेषा वृत्तम आस्थात्म अरस्य उनके जो आचरण है वृत्तमे आचरण उनके आचरण को आप भी आधान करने के लिए योग्य होते हैं उनके पालन करने के लिए योग्य होते हैं उनके आचरण का तो बनते हैं ऐसा कहा दूसरा वर्तमानास्त्र जो संत पुरुष महापुरुष होते हैं वर्तमान में भी कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं वर्तमान महापुरुष का तरफ देखिए वर्तमान अपरेश दूसरा आपके पूर्वजों के तरफ दृष्टि डालिए दृष्टि डाली है वर्तमान को भी डालिए आप वर्तमान जैसे रहते हैं कैसे रहते हैं झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते करिए जो करेंगे वो पूरा करेंगे उनको भी देखिए आप तार वर्तमान पुरुषों को भी देखिए प्रतिपक्ष उनको भी आलोचया उनको भी देखिए तथा उसी प्रकार देखिए कहा न चाहू वृषाकर्णम वृत्तम वर्तमान में आस्ते उन लोगों वो में वो महापुरुषों में चाहे पूर्वज आपके रहे चाहे वर्तमान में जो श्रावण पुरुष है सत्पुरुष है उनमें वृषाकरणम न वृत्तम ऐसा झूठे बोलने की आदत नहीं है वर्तमान में आस्तु पहले रहा हो या वर्तमान में हो झूठा बोलना ऐसा नहीं रहा जो बोल दिया बोल दिया झूठी बोल दिया नहीं बोलना जो बोला उसको पूरा करना ये काम रहा है अभी कर्म है वो इसलिए आप उनको देखिए तद विपरीतम असतांतर वृत्तम निषा और जो तो झूठे आदमी होते हैं असज्जन पुरुष होते हैं दुष्ट लोग होते हैं उनको झूठा ही देना, झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठा चलेना जो तो ऋषि राशि बोलते हैं सब झूठ ही चलता है हमेशा दूर बोलने की आदत होती है पुरुष होते हैं असज्जन का भी परिचय क्योंकि मनस्य एकम वचस्कम कर्म लेकर महात्मा महात्मा और दुरात्मा का पहचान फ़िचा, क्या है शरीर को तो एक जैसे लगता है जो मन में सोचा वो बाणी में बोले जो बाणी में बोले वो क्रिया में आंदित करे उसको कहते महात्मा मनस्वेतम वचस् श्वेतम कर्मण लेकर महात्मा और मनश्य अंदर वचस्त कर्मण लेकर दुरात्मा दुरात्मा की पहचान क्या है मन में कुछ और सोच रखा है खगरे के विचार में है वाणी से चापूसी करता कुछ और धंस बोलता है और क्रिया में कुछ और कर देता है तीनों में अंतर करने वाला होता है दुरात्मा तीनों में एक करने वाला होता है महात्मा ठीक कहा न तो विषा तत्विपरीतम असतांतरितम विषाहम कहा जो असत पुरुष हैं दुष्ट पुरुष हैं असज्जन लोग हैं उनके जो आचरण होता है झूठा पद झूठ बोल तो आप सज्जन पुरुष हैं आप झूठ पद बोलिए जो आपने कहा वो किसी करना चाह न तो वृषाकृतवा कसिध अजर अमरों भवती है झूठ बोल करके झूठा कार्य करके कोई अजर अमर तो होता नहीं है दो दिन के जिंदगी के लिए क्यों झूठ बोल देना झूठ न तो वृक्ष ऋतुआ कषित अजर अमरों भवती झूठ बोल करके कोई अजर अमर होता हो ऐसा नहीं है इसलिए यथा शष्य में मनुष्य पे क्योंकि ये सिर्फ मर जाना है जैसे खेती आदमी गल जाते हैं सूख जाते हैं नष्ट हो जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं वैसे ये शरीर में भी मर जाना है क्यों धूर्व के क्या आ जाए कल आंटी परसों क्या बता रहे हैं यह सस्यम के मनुष्य पचय मनुष्य मनुष्य ने शरीर को लेकर कहा पट जाता है माना जीर्णों मृत जैसे खेती पड़ जाती है जीर्ण हो जाती है तो गिर जाती है अभी हम सुख रहे पार्टी तैयारी हो रही है ऐसे हो जाता है ये भी ऐसे होगा सस्यम भी को पड़ते हुए मनुष्य अपेक्षित जीरो हो हो थे जाते जीरो हो करके मर जाता है और मृतवाचा मर गया तो मर ही गया ऐसी बात में फिर आ भी जाता है सस्यम आ जाए दे आविर्भाव भी फिर आविर्भाव भी हो जाता फिर फिर दिखाई पड़ेगा रूपांतर दिखाई पड़ेगा खेती का समान है खेती में वही धान जो धान अभी हम लाते हैं अगले वर्ष वही धान नहीं होगा उसी प्रकार का धान आएगा तंत्र तो धान दूसरा होगा इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही शरीर देखेगा यह शरीर नहीं होगा अगला शरीर दूसरा होगा यह हो जाता है मृतवाचा श्यम आ जाएंगे आदि भगवती ही पुनरेगा एवं अनित्य जीवलो के प्रसार करेगा इसलिए अनित्य जो जीवलोग हैं अनित्य है नित्य नहीं है शाश्वत नहीं है स्थायी नहीं है कब इस पानी के खोफला जैसा है कब लुढ़ाए पता नहीं है क्योंकि तो अगले क्षण का पता नहीं है ज्यादा कोई घंटों तक की पता नहीं अगले क्षण तक का पता नहीं है किस स्थिति में है यहां बैठे बैठे राम नाम सत्य हो सकता है ऐसे कोई कारण इसी कुछ नहीं है इसलिए अनित्य जीव लोग जो अनित जीवलों के मनुष्य शरीर अनित्य है इस नहीं किम प्रचार करना झूठ बोलने से क्या फायदा तो आपने जो प्रतिज्ञा कर दी वृत्तिवेद्वा गदा उसको पूरी प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए जय करना है पालया आत्मा सत्यम अपनी सत्यता को पालन कीजिए रक्षा कीजिए आपकी सत्यता है वृत्तवेद्वाम ददामी उसकी रक्षा कीजिए आप ऐसा पिता जी को कह रहे हैं टिप्पणी पालया आत्मा सत्यम सत्यम कृप्वा ही भगवती कहते हैं सत्य को करके ही सत्य के आचरण करके ही अजर अमर होता है आपका वेद बोलता है क्या बोलता है सत्य न पंथा बीतो देवया दिदतो देवया सत्य से वो मार्ग खुल जाता है जो देवान मार्ग है सत्य से खुलता है ये देव का वाक्य है तो सत्य को आश्रय लेकर तो अजर अमर हो सकता है किन्तु झूठ के आश्रय लेकर के तो अजर अमर होने ऐसा है पालो आत्म सत्य सत्य को रक्षा कीजिए आप प्रेश ना आया कि यह अफा आया कि मेरे को यमराज की तरफ भेज दीजिए आप ये आता है आगे मंत्र है आगे बढ़िया संबंध कुछ आशय आश्रय संबंध बनाना चाहिए या बीच की चर्चा नहीं है अब कैसे वो यमलोक जाते हैं और तीन रात्रि तक वो मुख्य प्यासे कैसे रह जाते हैं फिर यमराज को केवल यमराज को उपदेश देते हैं उनके पत्नियां हों अथवा मंत्रिया हों वो उपदेश देते हैं वो कोई चर्चा है बीच की चर्चा यहां नहीं है तो, आगे की चर्चा करने के लिए कहते हैं भाष्य में कहा स एवं उक्त पिता आत्मा सत्यता ए प्रेषयामा सभी भाषिका संगति लगा रहे हैं स एवं उक्त पिता पुत्रेण उक्त पिता पुत्र के द्वारा कहा गया पिता नजिकेत उक्त पिता नजगेता समझा रहा है पिता जी को समझा रहा था ऐसे पिता आत्मा सत्यता ही प्रेशया भाषा यमोलोकम प्रेशया मास्यता के लिए यमराज ध्यान भेज दिए ये भाष्यकार संग लगा रहे हैं और सच यमभवन दत्वा वो जो नचिकेता है यमराज के भवन में पहुंच गया पहुँचकर तीसरो रात्रि उपास तीन रात्रि तक उपवास किया बास किया उसने उ लिट लगा रहा है बास किया बस बस, बस निवासी धातु का रूप है उबासवराज के बाहर जाने पर आदि उषित वही एक बस धातु का रूप है प्रदेश गए हुए थे यवराज उनके जाने पर दिन रात्रि तक बैठा बास किया आगे के संबंध आदिवास के मंत्र से लग जाएगा मंत्र है वैश्वानरः प्रविशति वैश्वानरः प्रविशति पातिदेव ब्राह्मणां निषा पातिदेव ब्राह्मणां वसैतां शान्तिं कुर्वन्ते वसैतां शान्तिं कुर्वन्ते हरो वैश्वतोदकं हरो वैश्वतोदकं वैश्वानरः प्रविशति वैश्वानरः प्रविशति पातिदेव ब्राह्मणां दया पातिदेव ब्राह्मणां वसैतां शान्तिं कुर्वन्ते वसैतां शान्तिं कुर्वन्ते हरो वैश्वतोदकं अब यमराज जब लौट करके आ जाते हैं तीन रात की घटना घट जाती है युवराज बाहर गए हुए थे तो नजरता पहुंचा जब तो वहाँ तीन रात तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं पड़ा रहा कराने पर जब यमराज आते हैं तो उनकी पत्नियां हैं अथवा मंत्री लोग हैं तो बोलते हैं युवराज को बैश्वार हे वैश्वरा जी सुनिए आप राज्य सुधे प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृहान प्रविशति वैश्वर ब्राह्मण अतिथि ऐसा है यहां संबोधन नहीं है वैवस्व पुरात महाराज वैवस्वता वहां है संबोधन जाकर जो अग्नि वैश्वार एक अग्नि होती है अग्नि का नाम है वैश्वारा अग्नि वैश्वार अग्नि ब्राह्मण जो अतिथि ब्राह्मण वैश्वाल अग्नि के रूप में घरों में प्रवेश करते जैसे घर में आग आ जाए तो घर जला डालेगा वैसे ही ऐसा वो ब्राह्मण का स्वरूप बन जाता है वो बहिश्वार अग्नि के समान है वो ब्राह्मण अतिथि रूप में आने वाला ब्राह्मण तो आपके घर में अतिथि के रूप में नजर आता है ब्राह्मण बालक तीन रात से पड़ा होता है ये कहना चाहता हूं बैश्वार अतिथि ब्राह्मण जो अतिथि जो बैश्वार ब्राह्मण है अतिथि गृहान प्रविशति अतिथि रूप से घर में गृहस्थों के घर में आ जाते हैं तस्य एकाम शांति पूर्वी सदग्रहस्त क्या करते हैं जब अग्नि आने पर जल से बुझाते हैं ना तो यहां भी उसकी शांति करते हैं उपशन करते हैं शांत करते हैं अग्नि को ठीक इसी प्रकार नचिकेता को शांत करने के लिए वो अग्नि के रूप में है वो तो आपकी क्या दीजिए चरण धोने के लिए जल लेके जाए ये कहना चाहते हैं तत्व एकताम शांतिपूर्णी उस ब्राह्मण को किस प्रकार की शांति करते हैं ब्राह्मण लिए क्या करते हैं हर वैभव श्रोगतम हे वैवस्वता उगतम के पुत्र भैगस्वर आप क्या करो कि जल लेके चले जाओ आप क्योंकि घर में आपको तो जल लेना पड़ता है जल से शांत होता है तो आप जल लेके जाओ चरण धो और क्षमा प्राप्त हो ये, ये बोलते हैं चाहे उनकी पत्नी है बोलती है चाहे तो मंत्री वाले बोलते हैं ऐसा है भाष्य है आगतम यमश्य यमम जो प्रवास गए हुए थे प्रवास करके आए हुए जो यमराज है उनको एमं अमात्या भाइया अमात्य माने होते हैं मंत्री और भाई बने पत्नी दोनों से कोई लोग उन लोगों ने कहा यमराज को कहा कि तो एक ब्राह्मण बालक तीन में से पड़ा हुआ है और वो ब्राह्मण अतिथि होकर के घर में आ जाए वो अग्नि के रूप में आता है अग्नि के रूप में जल के द्वारा ही शांत किया जाता है तो ये भी ब्राह्मण आया हुआ अग्नि के रूप में अब जल लेके जाओ उसको बुझाने के लिए शांत करने पुरुष शांत करने के लिए कहा आगतम तो प्रदेश प्रवास करके आए हुए यमराज को अमात्या बाहरिया पूछो भार चाहे उनके अमात्या है मंत्रीवर्ग हैं चाहे पत्नियां हैं वो कहने लगे कहा उन्होंने कहा ऊंचू मैंने भोतान कराते हुए जानकारी देते हुए कहा क्या कहा वैश्वार अग्निदेव जो वैश्वान अग्नि कहा जाता है बहुत बड़ी अग्नि को वैश्वाण अग्नि बोली जाती है वैश्वान अग्निदेव और विराट रूप अग्नि को वैश्वाण अग्नि शांत में चलता है वैश्वान अग्नि विराट रूप ऐसे जो अग्नि है छोटी मोटी अग्नि नहीं वैश्वाणव अग्नि वैश्वार अग्निदेव वैश्वाण अग्नि साक्षात्वेश साक्षात अग्नि ही प्रवेश करता है ऐसे अतिथि संग्राम अतिथि होते हुए ब्राह्मण आपके जो परिचित वाले आएंगे वो अग्नि के रूप में नहीं आएगा फोन करके आने वाला ऐसा काम न विद्यती तिथि भी ऐसे ऐसा अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको कहते अतिथि आपके जो परिचित वाले होंगे पत्र तथ्य आए आप अब आपको पता है आज अमुक पर्व है हमारे जवान आने वाले हैं बेटे आने वाले वो अतिथि नहीं होते अतिथि माने सायंकाल में एकाएक जो पहुंच जाए अनायास पहुंचने वाले अतिथि तो अतिथि अतिथिशान कहा अतिथि होते हुए एकाएक नजगहता आया हुआ है यमराज को पता भी नहीं था नजगता आने वाला है ना उन मंत्रियों को पता था न उनकी पत्नियों को पता था किसी को भी पता नहीं था एकाएक पहुंचा था फिर कह रहे हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि वैश्वाल अग्निरेव जो वैश्वाल अग्रेवी साक्षात प्रदेश अतिथिशान ब्राह्मण गृह गृहान ब्राह्मण जो अतिथि ब्राह्मण अग्नि लेकर के घर में आता है गृहान के घर में पहुंचता है दहन इवत घर को घर को जलाता जैसा करके आएगा जैसा अग्नि आने पर घर जलाना है उसी प्रकार ब्राह्मण उस रूप में आता है, दर दर तर दर तर दर दर है और वो जल्दी से जल्दी उनके पाद प्रक्ष शांत करना चाहिए दहन ईव तस्व दाह उसके दहन को शमन करने के लिए अग्नि आने पर पानी डाला जाता है जल उसके द्वारा शमन किया जाता है इसी प्रकार दाहम समय तय अग्नि जैसे अग्नि का दाह को समन दिया जाता है जल दे द्वारा इस प्रकार पाद्य एक आप भी एक उनको पाठ के दीजिए आसन दीजिए पैदल जो जो चल रहा है उसको पार्ट बोलते हैं फिर आसन में बैठाइए क्षमा यात्रा कीजिए आसन दानादि लक्षणाम शांति गुर्वर ऐसा शांति करते गिरस्त लोग अतिथि ब्राह्मण घर में आया हो संत और संतो अतिथि शांति कर्वंती शांति करते हुए अतिथि ये तो अतिथि की शांति करते वो लोग इसी प्रकार जिससे ऐसा है अतो हरा मैं आप आहरण दीजिए जल आहरण दीजिए जल ले जाइए आप हे भाई भदतम नचकेत से पाद्यातम आप जल लीजिए जल को लीजिए किसके लिए नचकेत से पाद्यात नचिकेता दिखी पैर धोने के लिए क्योंकि अग्नि के रूप में आ जाए तो जल से शांत होगा उसकी चरण धोई आप यथस्त करने प्रत्यवाय अगर न करने पर क्या होगा अगले मंत्र में प्रत्यवाय दिखाएंगे अगर कोई ब्राह्मण अतिथि बनकर के घर में आया हो उसके सत्कार नहीं करेंगे पाठ्य आसन आदि नहीं देंगे तो अगले मंत्र में उसका प्रत्यवाय पाप सुनाई पड़ेगा अतिथि कभी भी उपेक्षणीय नहीं होता अतिथि अतिथि हमेशा पालनीय होता है सेवा योग्य होता है ये टिप्पणियां परिभाष पे की पूरे श्रुति अनुमत पूर्व भाषण आदि काथाया अपेक्षित कहा श्रुति में नहीं कहा श्रुति में क्या था नैतिकता में पिता को समझाया जैसे खेती पड़ जाते हैं गिर जाते हैं उसी प्रकार ये शरीर भी पड़ जाता है मन हो जाता है नष्ट हो जाता है फिर तो आ जाता है तो आप अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़िए आप अपने पूर्वजों को देखिए कभी भी उन्हें प्रतिज्ञा करके खाली की हो ऐसा नहीं है और वर्तमान में सर्जन पुरुष को देखिए उद्धि डाली प्रतिज्ञा करके कोई भी रिक्त प्रतिज्ञा नहीं करते वैसे तो मेरे को आप भेज दीजिए इतना तक तो है पर आगे हम लोग कैसे जाना पिताजी कैसे भेजते हैं वो कैसे जाता है वहां जाने के बाद में तीन दिन की घटना क्या होती है पता नहीं श्रुति में पता नहीं है इसलिए कहा श्रुति अनुतम अनुत पूर्व श्रुति के द्वारा नहीं कहा गया जो पूर्व भाषण आदि है वो भी प्रथा अपेक्षितम कथा में अपेक्षित है कथा चल रही है अभी उपदेश तो शुरू हुआ ही नहीं है अभी तो भूमिका बनाई जा रहा है हमारे उपदेश के लिए और यवाद के, के संवाद के लिए भूमिका बनाई जा रही है पढ़ा तो में अपेक्षित पूर्व भाषा आदि दिखाते हैं पूरा करते हैं सहयोग ऊटा इत्यादि सबसे सहयोग उठा पिता आत्मा सत्यता ही प्रेशया भाषा तो और पिताजी ने भेज दिया अपनी सत्यता प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भेज दिया है और सत्य यमा भावना बत्तवा भाषा ही भी है तीन रात तक बैठे रहे यम यमराज हाँ के हम जाकर के यमे क्रोषित यमराज बाहर गए वो पर क्रोष आगतम यमम यहां से आगे, आगे संबंध है प्रत्यक्ष आ गए आने पर उनके पत्नियां अथवा मंत्री लोग बोलते हैं उनसे करके आदि का संबंध है आठ नंबर एक्टिफ पूर्वभाषादी पूर्व भाषात्वादिकम पूर्वभाषा में पूर्व भाषात्व आदि को हम पूरा करते जा रहे नचिकेत पूर्वभाषा अणप से इत्यादि स्वरूप स्वरूपः तत्व तत्व स एवं तैक भाष्य में उच्चमात्ध कथित नचिके तथा नचिकेत ये जो नचिकेत है ना या तो इसमें नचिकेत स होना चाहिए या तो शरीर जुड़ जाना चाहिए समस्तपद होना चाहिए नचिकेत शब्द है ये ष्ठी दिखा रहे हैं अर्थ षष्ठी से निकाल रहे हैं और ये ये संबोधन जैसा लग रहा है नजिकेत चल है किंतु या तो इसके सूर्य सिर जोड़ देना चाहिए नजिकेत चल है तो नशा लुक हो जाएगा नजिकेता हो जाएगा सिर जोड़ देना चाहिए समस्त पद बनाना चाहिए पर नया संस्करण में भी देखा ऐसे ही पाठ है सुधारा हुआ या तो नज के दशहष्ट होना चाहिए क्या नजिकेतः और पूर्व भाषण इसमें सिर जोड़ देना चाहिए एक पद समस्त पद होना चाहिए नचिकेता या संबोधन मतलब है, संबोधन का। तो नचिकेत नचिकेत पूर्व भाषण से ऐसा अर्थ होना चाहिए इसका अथवा जैसा है वैसे ही है समस्त पद बना के उपस्थित जोड़ देना नचिकेता का जो पूर्व भाषण है नचिकेता और पिता के जो भाषण हुआ है पूर्व होने को अनुपस्या इत्यादि नजिकेता का ही भाषण था पिताजी आप पूर्वजों को देखिए वर्धमान पुरुषों को देखिए इत्यादि रूप से स्वरूप यही स्वरूप है उसका पूर्वभाषण स्वरूप श्रुति स्मृति ने कहा तत्व से सएव उत्तर ये तत्व जो वास्तविकता है स एवं उत्तर करके आगे तो जो भाष्यकार बोर्ड है भाष्य मानविरोध है इसलिए कोई विरोध नहीं प्रेशादि आदि शब्दार्थ पूर्वभाषावादी आदि से क्या लेना जो उनका संपर्क संवाद हुआ पिता पुत्र का और आदि जो भेज दिया गया इत्यादि है ना पिता। पाद्य पाद्य पाद्यम पाद्य। पाद्य। पादा दर बारिणी इत्यादा अम्रकोस्थानये पादा बारिणी पाद्यम पाद्य। पायर के लिए जो जल होता है बारी बारीड़ी बारीड़ी बताए पैर के लिए जो जल होता है पैर धोने के लिए उसको क्या बोलते हैं पाद्यम जो आवाहन करते हैं ब्राह्मण लोग वो देवा यह आगक्षा भगव जा इत्यादि बोलते बोलते बोले पाद पाद्यम हस्त इत्यादि बोलते रहते हैं तो पैर के लिए जो जल होता है उसको पाद्यम बोला जाता है क्या ऐसा सूत्र है पंचमाध्याय में व्याकरण में उसे यद प्रत्यय हुआ है पै जो हितर हो उसको पाद्य बोला जाता है अर्घ्य माने हाथ धोने के लिए दिया जाए उसको अर्घ्य बोलते हैं उसके लिए वो उसको अर्घ्य बोला जाता है पादार हितम ऐसा तस्म हितम के में पादार ऐसा सूत्र है पंचम देवतांता यथ यदि अनुवर्त है यथ की अनुवृत्ति है किसके लिए कि देवतांता तादर्थे सूत्र है पूर्व सूत्र देवतांत का शब्द होगा तो उससे तादर्थ में यद प्रत्योग कार्य करके कहा हुआ इसे पूर्व में है उसके आगे आएगा पा काभ्यांशांत ठीक है छ में चतुर्थी षष्ट नचिकेत से जो चतुर्थ अंत किया ना आपको ये षष्ठी में षष्ठी के लिए प्रयोग किया है नचिकेता का पैर धोने के लिए जल लेके जाइए जाए गया होता है जो कहा है भाई वस्ता और नचिके दाद्यार्थम थोड़ा था नचिकेता के लिए पैर के लिए नहीं नचिकेता के, के पैर धोने के लिए जो चतुर्थी दिखाई पड़ रही है भूल उसका अर्थ होता है षठी तो अर्थ में हो रहा एक ठीक है साथ में कहा पाद्याथम पाद्याथम पादाध्याम भेटा पाद्या तो पादशब्देश करके तो तस्मे हितम से पाद्य बन गया है बहुवत रहे पाद्या प्रक्षालन क्रिया को पाद्या बोला जाएगा तो पैर के लिए अगर कोई पैर धो दे पैर शुद्ध तो हो जाएगा एक प्रक्षालन क्रिया का जाना पाद्या रहद्या पदार्थम इत्यार्थम उसके लिए होगा तो पाद्य बन जाएगा मैंने प्रक्षालन क्रिया के लिए पैर धोने के लिए जल ले जाओ आएगा उसके लिए पाद्या हो तस्वित शरीर वयवादित शुद्रहिवय पादशावय है येगा पाद्यम हो जाएगा स्त्रीलिग विवक्षा में पाद्यापिया दंत पाद्यम के दंत मनाते हैं दंताय दंत दाप के लिए हिंदर होगा उसको दंत बोला जाता है यत लगाया जाता है उसी प्रकार पाद्य पाद्य नजते पाद्या पाद्य से ग्रहण किया जाता है इसलिए उसको प्रयोजन होता है इसलिए पाद्यापण बोला जाएगा इसलिए कहा पाद्याप हम ले अच्छा। समय हो गया है आगे आप देखिए ओम सहना